चैतन्य चेतावली स्नेहा दर्शन स्पर्शने वापी श्रवणे भाषण यंतरंगम स स्नेह कथ्यते जिसके देखने से जिसके शरीर स्पर्श से जिसके गुणों के श्रवण से जिसके किसी प्रकार के भी भाषण से मन में एक प्रकार की गुदगुदी सी होने लगे हृदय आपसे आप ही पिघलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वहां स्नेह का आविर्भाव हो चुका है मनुष्यों ने इस हृदय के पिघलने की प्रक्रिया को ही प्रेम बताया है सचमुच प्रेम में कितना भारी आकर्षण है आकाश में चंद्र भगवान का इंद्र मंडल है और पृथ्वी पर सरित सागर विराजमान है जिस दिन सरवरी अपनी संपूर्ण कलाओं से आकाश मंडल में उदित होते हैं उसी दिन अवनी पर मारे प्रेम के पयोनिधि उमड़ने लगता है पद्माकर भगवान भुवन भास्कर से कितनी दूर पर रहते हैं किंतु उनके आकाश में उदय होते ही वे खिल उठते हैं उनका मुकुर मन जो अब तक सूर्यदेव के शोक से संकुचित बना हुआ था वह उनकी किरणों का स्पर्श पाते ही आनंद से विकसित होकर लहराने लगता है बादल न जाने कहा गरजते हैं किंतु पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले मयूर यहीं से उनकी सुमधिर ध्वनि सुनकर आनंद में उन्मत्त होकर चिल्लाने और नाचने लगते हैं यदि प्रेम में इतना अधिक आकर्षण न होता तो सचमुच इस संसार का अस्तित्व ही संभव हो जाव हो जाता संसार की स्थिति ही एकमात्र प्रेम के ही ऊपर निर्भर है प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है प्रेम ही प्राणियों को भांति भांति के नाच नचा रहा है हृदय का विश्राम स्थान प्रेम ही है स्वच्छ हृदय में जब प्रेम का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है तभी हृदय में शांति होती है हृदय में प्रेम का प्रागट्य हो जाने पर कोई विषय अज्ञे नहीं रह जाता आगे पीछे की सभी बातें प्रत्यक्ष दिखने लगती है फिर चर अचर में जहाँ भी प्रेम दृष्टिगोचर होता है वहीं हृदय आपसे आप, आप दौड़कर चला जाता है हा जिन्होंने प्रेम पियूष का पान कर लिया है जो प्रेमाशव का पान करके पागल बन गए हैं उन प्रेमियों के पाद पद्मों में पहुँचने पर हृदय में कितनी अधिक शांति उत्पन्न होती है उसे तो वे ही प्रेम भक्त प्रेमी भक्त अनुभव कर सकते हैं जिन्हें प्रभु के प्रेम प्रसाद की पूर्ण रित्या प्राप्ति हो चुकी है नित्यानंद प्रभु प्रेम के ही आकर्षण से आकर्षित होकर नवदीप आए थे इधर इस बात का पता प्रभु के हृदय को बेतार के तार द्वारा पहले ही लग चुका था उन्होंने उसी दिन भक्तों को नवदीप में अवधूत नित्यानंद की खोज करने के लिए भेजा कोई छोटा मोटा गांव तो था नहीं जिसमें से वे नित्यानंद जी को खोज लाते फिर नित्यानंद जी से कोई परिचित भी नहीं था जो उन्हें देखते ही पहचान लेता श्रीवास पंडित तथा हरिदास दिन भर उस नवीन आए हुए पुरुष की खोज करते रहे किंतु उन्हें उनका कुछ भी पता नहीं चला अंत में निराश होकर वे प्रभु के पास लौट आए और आकर कहने लगे प्रभु हमने आपके आज्ञा आज्ञानुसार नवदेव के मोहल्ले मुहल्ले में जाकर उन महापुरुष की खोज की सब प्रकार के मनुष्यों के घरों में जाकर देखा किंतु हमें उनका कुछ भी पता नहीं चला अब जैसी आज्ञा हो वैसा ही करें जहां बतावें वहीं जाए इन लोगों के मुख से इस बात को सुनकर प्रभु कुछ मुस्कुराए और सबकी ओर देखते हुए बोले मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ है कि वे महापुरुष जरूर यहाँ आ गए हैं और लोगों से मेरे घर का पता पूछ रहे हैं अच्छा एक काम करो हम सभी लोग मिलकर उन्हें ढूंढने चले यह कहकर प्रभु उसी समय उठकर चल दिए उनके पीछे गदाधर श्रीवास भक्तगण भी हो लिए प्रभु उठकर सीधे पंडित नंदनाचार्य के घर की ओर चल पड़े आचार्य के घर पहुंचने पर भक्तों ने देखा कि एक दिव्य कांति युक्त महापुरुष अपने अमित तेज से संपूर्ण घर को आलोक में बनाए हुए से विराजमान उनके मुखमंडल की तेजो में किरणों में भांति प्रखर प्रचंडता नहीं थी किंतु शरद चंद्र की किरणों के समान शीतलता शांतता और मनोहरता मिली हुई थी गौरांग ने भक्तों के सहित उन महापुरुषों के चरण वंदना की और एक और चुपचाप बैठ गए किसी ने किसी से कुछ भी बातचीत नहीं की नित्यानंद प्रभु अनिमेष दृष्टि से गौरांग के मुख्य चंद्र की ओर निहार रहे थे भक्तों ने देखा उनकी पलकों का गिरना एकदम बंद हो गया है सभी स्थिर भाव से मंत्रमुग्ध की भांति नित्यानंद प्रभु की ओर देख रहे थे प्रभु ने अपने मन में सोचा भक्तों को नित्यानंद जी की महिमा दिखानी चाहिए उन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो इनके भावों के उन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए उदय होने से ही भक्त इनके मनोगत भावों को समझ सकेंगे यह सोचकर प्रभु ने श्रीवास पंडित को कोई स्तुति श्लोक पढ़ने के लिए धीरे से संकेत किया प्रभु के मनोगत भाव को समझ कर इस श्लोक को पढ़ने लगे बरहा पीडम बरहाटवरवु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वासकशम व्यजिहती मलां रानेड़ोरधरसुदया पोरियन गोपवृंदारण्यम सपदम प्रावद्गीर्ति श्रीमद्भागवत् श्रीमदभागवत के दशम स्कंद के श्लोक में कितना माधुर्य है इसे तो संस्कृत साहित्य अनुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं इसका भाव शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता व्रजमंडल के भक्तगण तो इसी श्लोक को श्रीमदभागवत के प्रचार में मूल कारण बताते हैं बात यह थी कि भगवान श्री सुखदेव जी तो बाल्यकाल से ही विरक्त थे वे अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के पास न आकर घोर जंगलों में ही अवधूत वेश में विचरण करते रहे व्यासदेव ने उसी समय श्रीमदभागवत की रचना की थी उनकी इच्छा थी कि श्री सुखदेव जी इसे पढ़ें किंतु वे जितनी देर में गौ जा सकती है उतनी देर से अधिक कहीं ठहरते ही नहीं थे फिर अठारह श्लोक वाली श्रीमद्भागवत को वे किस प्रकार पढ़ सकते थे इसलिए व्यासदेव जी की इच्छा मन की मन में ही गई व्यासदेव जी के शिष्य उस घोर जंगल में संविधा कुश तथा फूल फल लेने ले जाया करते थे एक दिन उन्हें इस बिहड़ वन में एक व्याघ्र मिला व्याघ्र को देखकर वे लोग डर गए और आकर भगवान व्यासदेव जी से कहने लगे गुरुदेव अब हम घोर जंगल में न जाया करेंगे आज हमें व्याघ्र मिला था उसे देखकर हम सबके सभ्यभित सब हो गए शिष्यों के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान व्यासदेव कुछ मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचकर बोले व्याघ्र से तुम लोगों को भय ही किस बात का है हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे कि उसके प्रभाव से कोई भी हिंसक जंतु तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा शिष्यों ने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया और दूसरे दिन स्नान संध्या से निवृत्त होकर हाथ जोड़े हुए गुरु के समीप आए और हिंसक जंतु निवारक मंत्र की जिज्ञासा की भगवान व्यासदेव ने यही बरहापीडम नटवर वपुह वाला श्लोक बता दिया शिष्यों ने शिष्यों सि, ने श्रद्धा भक्ति सहित इसे कंठस्थ कर लिया और सभी साथ मिलकर जब जब जंगल को जाते तब तब इस श्लोक को मिलकर स्वर के साथ पढ़ते उनके सुमधुर गान से नीरव और निर्जन जंगल कूजने लगता और चिरकाल तक उसमें श्लोक की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती एक दिन शिरोमणि श्री सुखदेव जी घूमते फिरते उधर आ निकले उन्होंने जब इस श्लोक को सुना तो वे मुक्त हो गए शिष्यों से जाकर पूछा तुम लोगों ने यह श्लोक कहाँ सीखा शिष्यों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया हमारे कुलपति भगवान व्यासदेव ने ही हमें इस मंत्र का उपदेश दिया है इसके प्रभाव से हिंसक जंतु पास नहीं आ सकते भगवान सुखदेव जी इस श्लोक के भीतर जो छिपा हुआ अनंत और अमर बनाने वाला रस भरा हुआ था उसे पान करके पागल से हो गए वे अपने अवधूतपन के सभी आचरणों को भुलाकर दौड़े दौड़े भगवान व्यास देव के समीप पहुंचे और उस श्लोक को पढ़ाने की प्रार्थना की अपने विरक्त परमहंस पुत्र को इस भांति प्रेम में पागल देखकर पिता की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा वे श्री सुखदेव जी को एकांत में ले गए और धीरे से कहने लगे बेटा मैंने इसी प्रकार अठारह हजार श्लोकों की परमहंस संहिता की ही बनाई है तुम उसका अध्ययन करो उन्होंने आग्रह करते हुए कहा नहीं पिताजी हमें तो बस यही एक श्लोक बता दीजिए भगवान व्यासदेव इन्हें वही श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कंठस्थ कर लिया अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोक को सदा पढ़ने लगे श्री कृष्ण प्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है जिसका जिसे तनिक भी चस्का लग गया फिर वह कभी त्याग नहीं सकता मनुष्य यदि फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो वह स्वयं उसे पकड़ लेता है सुखदेव जी ने भी उस मधुमय मनोज्ञ मदिरा का चस्का लग गया फिर वे अपने अवधूत पने के आग्रह को छोड़कर श्रीमद्भागवत के पठन में संलग्न हो गए और पिता से उसे सांगो पांग पढ़ ही वहाँ से उठे तभी तो भगवान व्यासदेव जी कहते हैं आत्मा रामच मुनि निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर है तो किम भक्तिम इतम भूत हरि श्रीमद्भागवत भगवान के गुणों में यही तो एक बड़ी भारी विशेषता है कि जिनके हृदय ग्रंथी खुल गई है जिनके सर्व सर्वसंशयों का जल मूल से छेदन हो गया है और जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट भी हो चुके हैं ऐसे आत्मा राम मुनि भी उन गुणों के अहेतु की भक्ति करते हैं क्यों न हो वे तो रसराज हैं ना प्रेम सिंधु में डूबे हुए को किसी ने आज तक उछलते देखा ही नहीं जिस श्लोक का इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुन लीजिए गोवे चराने मेरे नन्हे से गोपाल वृंदावन की ओर जा रहे हैं साथ में वे ही पुराने ग्वाल बाल हैं उन्हें आज न जाने क्या सूझी है कि वे कनुआ की कमनीय कीर्ति का निरंतर बखान करते हुए जा रहे हैं सभी अपने कोमल कंठों से श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं इधर ये अपनी मुरली की तान में ही मस्त हैं इन्हें दीन दुनिया किसी का भी पता नहीं आहा उस समय की इनकी छवि कितनी सुंदर है संपूर्ण शरीर की गठन एक सुंदर नट के समान बड़ी ही मनोहर और चित्ताकर्षक है सिर पर मोर मुकुट विराजमान है कानों में बड़े बड़े कनेर के पुष्प पु लगा रखे हैं कनक के समान जिसकी ड्युति है ऐसा पीतांबर सुंदर शरीर पर फहरा रहा है गले में वैजंती माला पड़ी हुई है कुछ आंखों के भ्रुगुटियों को चढ़ाए हुए टेढ़े होकर वंशी के छिद्रों को अपने अजरा से पूर्ण करने में तत्पर है उन छिद्रों में से विश्व मोहिनी धनी सुनाई पड़ रही है पीछे पीछे ग्वाल बाल यशोदा यशोदानंदन का यशोगान करते हुए जा रहे हैं इस प्रकार के मुरली मनोहर अपनी पदरस से वृंदावन की भूमि को पावन बनाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को सुनकर जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी भी प्रेम में पागल बन गए तब फिर भला हमारे सहृदय अवधूत नित्यानंद अपनी प्रकृति में कैसे रह सकते थे श्रीवास पंडित के मुख से श्लोक को सुनते ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े इनके मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से फिर श्लोक पढ़ने को कहा वास के दोबारा श्लोक पढ़ने पर नित्यानंद प्रभु जोर से हंकार देने लगे उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए बसीने से शरीर भींग गया प्रेम में उन मादी की भांति नित्य करने लगे प्रभु ने नित्यानंद को गले से लगा लिया और दोनों महापुरुष परस्पर में एक दूसरे को आलिंगन करने लगे नित्यानंद प्रेम में बेसुस से प्रतीत होते थे उनके पैर कहीं के कहीं पड़ते थे जोर से हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर वे रुदन कर रहे थे रुदन करते करते बीच में जोरों की हुंकार करते इनके हुंकार को सुनकर उपस्थित भक्त भी थर थर काँपने लगे सभी काठ की पुतली की भांति स्थिर भाव से चुपचाप खड़े थे इसी बीच बेहोश होकर निताई अपने भाई निमाई की गोद में गिर पड़े प्रभु ने नित्यानंद के मस्तक पर अपना कोमल कर कमल फिराया उसके स्पर्श मात्र से नित्यानंद जी को परमानंद प्रतीत हुआ देख कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए नित्यानंद प्रभु को प्रकृतित्व देख कर प्रभु दीन भाव से कहने लगे श्रीपाद आज हम सभी लोग आपकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर कर हुए आपने अपने दर्शन से हमें बड़भागी बना दिया प्रभु, आप जैसे अवधूतों के दर्शन भला हमारे जैसे संसारी पुरुषों को हो ही कैसे सकते हैं हम तो गृह रूपी कूप के मंडुक हैं इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते आप जैसे महापुरुष हमारे ऊपर अहित की कृपा करके स्वयं ही घर बैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है प्रभु की इस प्रेमयी वाणी सुनकर अधीरता के साथ नीताई ने कहा हमने श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त देश विदेशों की यात्रा की सभी मुख्य मुख्य पुण्य स्थानों और तीर्थों में गए सभी बड़े बड़े देवालयों को देखा जो जो श्रेष्ठ और सात्विक देवस्थान समझे जाते हैं उन सबके दर्शन किए किंतु वहाँ केवल स्थानों के ही दर्शन हुए उन स्थानों के सिंहासनों को हमने खाली ही पाया भक्तों से हमने पूछा इन स्थानों से भगवान कहाँ चले गए मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत से तो चकित रह गए बहुत से चुप हो गए बहुतों ने मुझे पागल समझा मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने पता दिया कि भगवान नवदीप में प्रकट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन प्रचार कर रहे हैं तुम उन्हीं के शरण में जाओ तभी तुम्हें शांति की प्राप्ति हो सकेगी इसीलिए मैं नवदीप आया हूं दयालु श्री कृष्ण ने कृपा करके स्वयं ही मुझे दर्शन दिए अब वे मुझे अपने शरण में लेते हैं या नहीं इस बात को वे जाने इतना कहकर फिर नित्यानंद प्रभु गौरांग की गोदी में लुढ़क पड़े मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौरांग को अर्पण कर दिया हो प्रभु ने धीरे धीरे इन्हें उठाया और नम्रता के साथ कहने लगे, आप स्वयं ईश्वर हैं आपके शरीर में सभी ईश्वरता के चिन्ह प्रकट होते हैं मुझे भुलाने के लिए आप मेरी ऐसी स्थिति कर रहे हैं ये सब गुण तो आप में ही विद्यमान है हम तो साधारण जीव हैं आपकी कृपा के भिखारी हैं इन बातों को भक्त मंत्र मुग्ध की भांति चुपचाप पास में बैठे हुए आश्चर्य के साथ सुन रहे थे मुरारी गुप्त ने धीरे से श्रीवास से पूछा इन दोनों की बातों से पता ही नहीं चलता कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा धीरे ही धीरे श्रीवास पंडित ने कहा किसी ने शिव जी से जाकर पूछा कि आपके पिता कौन है इस पर शिव जी ने उत्तर दिया विष्णु भगवान उसी ने जाकर विष्णु भगवान से पूछा कि आपके पिता कौन हैं हंसते है विष्णु जी ने कहा देवाधिदेव श्री महादेव जी ही हमारे पिता हैं इस प्रकार इनकी लीला ये ही समझ सकते हैं दूसरा कोई क्या समझे नंदनाचार्य इन सभी लीलाओं को आश्चर्य के साथ देख रहे थे उनका घर प्रेम का सागर बना हुआ था जिसमें प्रेम की हिलोरें मार रही थी करुण क्रंदन और रुदन की हृदय को पिघलाने वाली ध्वनियों से उनका घर गूंज रहा था दोनों ही महापुरुष चुपचाप पश्चिमती भाषा में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे द्वैखरी वाणी को बोलने वाले अन्य साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की ही ये बातें थीं